नर्वेसु तत्व जातिरुद्स कथम नितमुता आत्मा सर्वे में कहते व्यापक तत्व जाति नाना जातियादि और अन्य सब ना जाति नाम ब्रह्मचारी आश्रम गृहस्थाश्रम इस विभिन्न धर्म है ना, जाति नाम इत्यादि के जाति आदि भी अनु विद्यमान संबंध है सर्वदेह में रहन से जाति ब्राह्मण वैश्य जाति आश्रम ब्रह्मचार्य जाति नाम सब का अलग अलग है और अलग अलग कोई स्थूल कोई दुर्बल कोई कृष्ण कोई लग, सेता कितने सब धर्म है कोई लंबा है कोई छोटा है कोई मोटा है विभिन्न प्रकार धर्म है नित्य मुर्त कैसे होगा अपना इतना जाति जाति नानूपाधिवशाद जातिनाश्रदय आत्मतास्तू रेदिवश तोये नानो नाना उपाधि के कारण जैसे पहले कहा था नानोपाधि ऋषिकेश तो तो। जैसे आकाश घट मठ आदि अनेक उपाधि में तत्द से भिन्न दिखता है इसी प्रकार ऋषिकेश परमात्मा भी नाना उपाधिगत अलग अलग उपाधि माया कल्पितो, अज्ञान से कल्पितो, देह इंद्रिया आदि उपाधि भिन्न भिन्न है नाना उपाधि के कारण अलग अलग जैसे दिखता है पहले कहा था ठीक इसी प्रकार यहाँ भी नाना उपाधि वो वो नाना देह इंद्रिया आदि देह भिन्न भिन्न है उसके कारण ही जाति नाम आश्रम आदि आत्मा ने आरोपित रहा में है ही नहीं कोई तो जाति कोई नाम कोई आश्रम कुछ धर्म आत्मा में नहीं है देह का धर्म आत्मा में आरोपित है आत्मा ने आरोपित उसमें दृष्टांत दिया तो ये रस नदि भेद तो यह जल जल जल मधुर रस है किंतु कुछ मिल गया निचोड़ दिया खोटा लग गया कुछ अन्य द्रव्य मिलने से जल में अलग रस कहे जला खोटा तो लगता है मीठा है जल तो मीठा है स्वभावत हो क्त कटु लवण आदि साम से अलग अलग रस दिखता है वर्ण है स्वच्छ शुक्ल वर्ण ही जल का किंतु मृत्यु मिट्टी का मृत्यु मिट्टी मिली गई कुछ रंग मिली गया अलग अलग रंग दिखता है तो जैसे रस वर्ण आदि भेद जल में दिखता है वस्तुता जल का नहीं है रस अलग अलग नहीं है जल का वर्ण भी अलग नहीं है जल का वर्णन तो शुक्ल है रसोई मधुर है, भिन्न भेद दिखता है आदि से जल कभी गर्म लगता है जल में उसमें नहीं है, के से हो जाता है।, जिस प्रकार तो है इस प्रकार आत्मा में आरोपित तो है जाति नाम आसम वास्तव नहीं है इसलिए आत्मा नित्य मुक्त है यदि जाति नाम आसम देह धर्म का संबंध होता नित्य मुक्त नहीं होता किंतु देह धर्म आरे आरे है तो से संबंध नहीं, का ही किसके साथ अधिष्ठान दूषित नहीं होता है मरुभ लोग जल आरोप करेंगे मरुमरी का आरोप करने से मरुभ गिली नहीं होती है आरोपित धर्म से अधिष्ठान का घोषणा नहीं होता है नहीं। नाना में कहा ये नाना के से ही जाति नाम मायाया परिकल्पित आरोपित कर तो सत्या सत्य नहीं है यथा स्वभाव तो माधुर्य जलम जल तो स्वभाव मधुर है किन्तु अन्य द्रव्य मिलने से कटुतीक्त तो मधुर आदि मिलने से अलग अलग रस अनुभव होता है ठीक इस प्रकार रक्त पीता द्रव्य संबंध से तत्व तो हो जाता है है। मधुर्य जलम कटुति तो मधुर मधुरादिक रक्त पीता द्रव्य द्रव्यवशात तत्व द्रुप न तो, तो सर्वपेण जल्दा कटुति मधुर द्रव्यसबा द्रव्यवशा कटुति मधुर द्रव्यवशाप तत्वर तत्व मधुर्य जलम कटुतिक्त मधुर द्रव्यवसा तत्म तसम रक्त द्रव्यवसा तत्द्रूप न तो स्वरूप तद्रवत जिस प्रकार मधुर जले कटु कटुतिक्त मधुर द्रव्य के कारण तत्वरस वाला हो जाता है रक्त रक्तपीत द्रव्य के संबंध से तत्द्रूप हो जाता है सर्वतः मधुरा रस और जल शुक्ल और बीच में होगा जैसे माधुर्य जलम ऐसे शुक्लमी रक्तपीता द्रव्यवसाय तत्व ऐसे होगा शुक्ल रूप स्वभात माधुर्य शुक, जलम प्रकृति मधुर द्रव्यवसा तत्व रसम शुक्ल रक्तपीता द्रव्यवसा तत्व न तो स्वे विद्या आत्मनो अद्यापारी स्थूल स्थूल उपाधि उपाधि कारण विद्या विद्या स्वरूप ज्ञान स्वरूप आत्मा अविद्या परिकल्पित उपाधि त्रय मध्य अविद्या से परिकल्पित है उपाधि त्रय तीन उपाधि में से पहले स्थूल उपाधि कहते हैं उपाधि को समझना चाहिए उपाधि से भिन्न आत्मा को समझने के लिए सोलोपाधि सूक्ष्म उपाधि कारण उपाधि तीन उपाधि कर दिया तीन उपाधि में से सोलोपाधि इसे कहते हैं यहाँ तमहा भूत संभवं कर्म संचित शरीर सुख दुखा सुख दुख भोगायतन मुच्यू कर्मचित शरीर सुख दुख पन्च भवतमूतव पन्च ये कारण पंचीकमूतरी शरीर। कर्म भी सचिता कर्मसचित कर्म, कर्म से जन्य कर्म से रचित पुण्यपापकर्मसीबंधा शरीर सुखदुखा भोगातन मुच्छते भोगायतन शरीर सुख दुखों के भोग का आयतन आश्रय। भोग है सुख दुख अन्य साक्ष में ही भोग होगा भोग आयतन शर्च पंचीकृत पंच महाभूत से कर्म से बना गया नाम भूतानाम पंचीकृत कैसे होता है संखे से कह दिया भूतानाम प्रत्येकं द्विधा पांच भूत है उनको सब प्रत्येक दो दो भा करके तक तो एकम अर्धम एक एक आधे के दूसरे आधा को चार-चार हो करके परित्यज्य संयोजन अन्य आधा में एक एक भाग जोड़ देना उत्तर से समय जाना ही पंचीकरण है ऐसे पंचीकरण हो जाता है जैसे आकाश का आधा रख दिया और एक आधा को चार विभाग कर दिया चतुर्था विभाज्य और चार विभाग को सांसम परिचय आकाश के अध्ययन को छोड़ करके वायु तेज जल पृथ्वी मिलाना इसी प्रकार प्रत्येक भूतक पंचिकन हो जाएगा एवं पंचीकृत स्थूल पृथ्वी आदि महाभूतेभ पंचीकृत भूतको म्थूल कहते महाभूत इनसे संभव ये उत्पत्ति यूल सजन संभूतम प्रारंभ का में भी संचितन है ये आयतन आयतन काशी का भोग स्थानन सार्वजनिक भोग होता है प्रत्येक आत्मा नहीं तुझे प्रत्येक आत्मा के भोग स्थान कहा जाता है पंच प्राण मनो बुद्धि दशेन्द्रियम अचीकृत भूतत्थम सूक्ष्म साधन पंच प्राण प्राण प्राण पांच अपान उदान समान पंच प्राण बुद्धि मन एके बुद्धि एक और दस इंद्रिय समानित दस इंद्रिय पांच ज्ञान इंद्रिय पांच कर्म इंद्रिय दस इंद्रिय पांच प्राण पंद्रह मन बुद्धि मिलकर के सत्र हो भूत भूते ये ये ये का, का का कार्य है, है, भोग भोग भोग भोग साधन साधन आयतन ृतभूतक्रे पंच प्राण यहाँ प्राणाचूत प्राण सामना ज्ञान इंद्रिय कर्मेन्द्री दस पांच पॉइंट दस है मन से संकल्प आत्मिका अंतकरण वृत्त अंतकरण वृत्ति मन के ही वृत्ति होते हैं बुद्धि शब्द निश्चय अंतकरण बुत्ति वो भी अंतकरण का एक परिणाम है बुद्धि वो निश्चय आत्मिका है संकल्प आत्मिका वृत्ति को मन कहते हैं और वो बुद्धि कहते हैं सूक्ष्म भूतभ्य वृत्ति व्याप्त महारा को कष्ट कर देना उत्पन्न अपीकृत सूक्ष्म अपत सूक्ष्म भोग साधन कहते हैं ये भी सूक्ष्म उपाधि हुआ कार्योपाधि कारण मह एक कार्योपाधि और स्थूलोपाधि कार्य स्थूल सूक्ष्मशर स्थूलशर कार्योपाधि कारण त्याग श्लोक में अनाद विद्यावाच्योपाधि उपाधिया दियानमधार उपाधियाधन्य अनादि अविद्यावाच्या अविद्या है अनादि इसके आदि नहीं अनाधिकार से अविद्या है अविद्या है।, है अनादि है ज्ञान से नष्ट होती है अविद्या की अभाव रूप नहीं अभाव रूप नहीं अविद्या का ऐसा नहीं कि विद्या का अभाव नाह के लोग कहेंगे घट होने के पहले घट का अभाव था अपराग अभाव वही अविद्या को अब कहते विद्या का अभाव ऐसा नहीं है ये अभाव रूप नहीं अभाव से विलक्षण है अनादि अविद्या है अनिर्वाच्य अविद्या को अनिर्वचनीय कहा गया उसको सत्य नहीं कह सकते हैं असत्य भी नहीं कह सकते नहीं हो सकता है।, है आत्मा ब्रह्म सत्य उसका कभी बाधा नहीं होता त्रिकालाम काल त्रिप्ठ तीत सत तीनों काले में रहने पर सत्य होगा कभी बाध नहीं होता तो सत्य होगा किन्तु अविद्या का बाध हो जाता है ज्ञान होने पर अविद्या तब बाध हो गया निहराना सिकिंजन भ्रम से अति तो कुछ नहीं निवृत्त हो जाती है सात होती तो अविद्या सच्चे तो, तो उसका बाद नहीं होना चाहिए बाद होता है सत्य सत्य नहीं सात नहीं तो न सत्य तो असत उसको असत कहेंगे असत होता है सत्य विषाण बंध्या पुत्र बंध्या का पुत्र असतु शब्द प्रयोग करते है बंध्या का पुत्र नहीं कोई स्त्री विवाह के बाद अच्छा, 18-20 साल तक पुत्र नहीं हुआ वा, उसके बाद तो पुत्र हुआ तो उसको कहा जाएगा बंध्या बंध्यापुत्र hmm. अभी बंध्या पुत्र नहीं पुत्र हो गया तो बंध्या कैसे पहले उसको बंध्या कहते जब पुत्र हो गया फिर कोई नहीं हो बंध्या पुत्र, तो बंध्या पुत्र तुच्छ शब्द प्रयोग होता है इस असत अभी जब कहेंगे सत्य नहीं तो असत्य कहेंगे असत तो बंध्यापुत्र कभी किसी ने देखा नहीं असत्य होता है तो उसका कार्य बंध्यापुत्र युद्ध करेगा कर सकता है दौड़ सकता है कुछ नहीं कर सकता उसका कार्य है ही नहीं तुच्छा अभिद्या का प्रतीय यदि अविद्या उसकी प्रतीत नहीं होनी चाहिए और जानते हो कुछ न हम जाना अज्ञान का अनुभव होता है अविद्या का अनुभव होता है इसलिए अविद्या असत नहीं असत्य न प्रतीयता असत्य का कार्य दिखता है असत्य का नहीं अविद्या का कार्य दिखता है असत्य हो तो उसकी प्रतीत नहीं होनी चाहिए बाध्यतेच प्रती च अभिध्या का बाध्य होता है अविद्या की प्रतीत होती इसलिए ना तो सत्य ना तो असत्य जो सत्य नहीं है और असत्य भी नहीं उसको सत असत उभय कहो उभय कहते कोई दिष्टा नहीं मिलता कोई कि वो वस्तु हो जो सत्य भी हो और असत्य भी हो ये विरुद्ध है कभी नहीं होगा सत्य तो असत्य नहीं होगा असत्य तो सत्य नहीं होगा इसलिए उभय कोई वस्तु नहीं होने से अभिद्या को उभय भी नहीं कह सकते तो तो विद्या को सतरूप से नहीं कह सकते है असत रूप से नहीं कह सकते सदे रूप से नहीं करते नहीं कह सकते इसलिए क्या कहेंगे अनिर्वचन सत्य निर्वक् न सके थे उसका निर्वचन सद रूप से नहीं कहते है तो सत्य न निर्भक्त हो न सके थे असत्य न निर्भक् न सके थे सदशत न निर्भक् न सके उसका निर्वचन नहीं होगा सद से उसका नहीं कहेगा असत नहीं कह सकते उभय भी नहीं कह सकते इसलिए उसका नाम रखा अनिर्वचनीय अनिर्वचन शब्द का यह अर्थ नहीं कोई भी शब्द उसके लिए नहीं कह सकते ऐसा नहीं उसको तो अनिर्वचनीय शब्द कहते अविद्या कहते तो किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया अर्थ नहीं अनिर्वचन का अर्थ उसका सद असत उभय रूप से निर्वचन नहीं होगा इसका अनिर्वचन का कारणोपाधि देश को कारणोपाधि कहेगी उपाधि तृतीयाग अन्यम आत्मान अवधारित तीनों उपाधियों को अलग समझ ले। सरे, सरे सरे। उसको जानने वाला शरीर का तीनों शरीर से विलक्षण थोड़ा स्वर् मेरा है सूक्ष्म मम अज्ञानम ये मम मम मद्यवन तो जो ज्ञान होता है वो तो मेरे से भिन्न नहीं मैं ही शरीर नहीं मेरा शरीर में मनुष्य कहते समय शरीर के साथ हम बुद्धि हो जाती है मेरा शरीर शरीर शरीरम ये सब आत्मा से भिन्न है तीनों से विलक्षण है आत्मा जो जागर सपना तीनों अवस्था में रहे वही आत्मा है तीनों अवस्था का साक्षी हो उसे अल्ल आत्मानवधान तो निश्चय निश्चय करे तीनों उपाधि से भिन्न है आत्मा उपाधि का निराकरण करके निरुपाधि के शुद्ध आत्मा को निश्चय कर समझे सदशत भ्याम अनिर्वचनीय अविद्या सदसत रूप से निर्वचन नहीं होता है अनादि अविद्याणाधि होता थूक्ष्म का कारण ही अविद्या इसलिए कारणोपाधि उपची बीच में अनुत तो से लेकर तो तो के प्रत्येक को देना अनुत जड़ आदि दुख नहीं प्रत्येक है प्रत्येक शब्द का अलग है इतने चाहिए स्थल सूक्ष्म प्रपंच रुच्य थे प्रत्येक उसको कारण उपाधि कहते हैं प्रपंच का कारण है उपाधि वर्णन प्रयोजन न तीनों उपाधि का वर्णन कथन किया उसका क्या प्रयोजन है उपाधि तृतीयाद अन्यम आत्मा अवधारे थे उपाधि तीन उपाधि से अन्य है आत्मा उसको अवधारण कर निश्चय कर जाने उपाधि उपाधि नाम उपाधि तीन उपाधि तो तीनों के साक्षी दृष्टा तीनों को जानने वाला छोड़ शरीर सूक्ष्म को जानने वाला होता अपना चेतन है ये तीनों तो जड़े है उसे भिन्न आपना उसको अवधारित कर निश्चय कर जाने निश्चय करके जाने नमयादेश तयतः स्थित स्थितस्य ऊपनी मुक्त पांच पांचकोशे अन्नमय, प्राणमय मनोमय विज्ञानमय, आनंदमय उसमें स्थित है आत्मा तत्तमय त्या तत्वमय होकर के अन्नमय प्राणमय मानता है स्थलोह कृषो देह अन्नमय रूप से स्थित है तोष के साथ ताजात्मय होकर के तत्तमय हो जाता है जो तत्व रूप होता है नित्य मुक्त कैसे होगा कुत नित्य मुक्त तो तो आत्मा ना अपना नित्य मुक्त कैसे होगा अन्नमय कोष के साथ संबंध होगा तो अन्नमय कोष जो धर्म आत्मा में आ जाएगा प्राणमय मन आदि के धर्म आत्मा में आएगा तो नित्य मुक्त कैसे होगा बंधत ऐसे सब हुई है यहाँ शंका कर उत्तर दिए पंचकोषादेन पंचकोशा तस्तन्मय स्थित शुद्धात्मा नील वस्त्रदी योगिशा योगेना योगेना, स्वच्छ है नील रक्ता के योग से तन्मयको नील वस्त्राद योगे तत्न्मय स्थित तदव शुद्धात्मा पंचकोषाद योगेना न तन्मय फटिके के पास नील वस्त्र रखेंगे इस स्पटिका नीला दिखेगा रक्त वस्त्र रखेंगे तो लाल दिखेगा अलग अलग रूपों के पास रखने से स्पटिका अलग अलग वर्ण दिखता है वस्तुतः वस्तुता स्पटिका तुक् है नील वस्त्र रक्त पुष्प आदि रखने पर रक्त होता नहीं केवल दिखता है ठीक इसी प्रकार आत्मा शुद्ध उसमें कोई संबंध धर्म कुछ है नहीं निर्विकार है शुद्ध है फिर भी पंच को साध योगे नतमय व्यवस्थित हो जैसे वस्त्र के पास में स्फटिक लाल नील आदि दिखता है इसी प्रकार आत्मा के पास पांच कोश है अन्नमय प्राण आदि पंचकोश आदि आदि से पंचकोश के धर्म क्षेत्र से आत्मा तत्तमय तत्मय जैसे अन्नमय जैसे प्राण में जैसे मन जैसे होकर के स्थित है होता नहीं तत्तमय स्फिका लाल नहीं होता है जपा कुम के पास रखेंगे तो लाल दिखता है लाल होता है नहीं तो पुष्प हटा दो तो सही, लाल होता ही नहीं जानते हैं लाल दिखता है लाल नहीं है ठीक इस प्रकार पांचकोष उनके धर्म के संबंध से धर्म पांचकोष के साथ आत्मा का तादात्म्य अध्यास होगा अध्यास हो कोषों का धर्म उसमें दिखेगा पंचकोष में जैसे प्राण में क्षुत पिपा साधी धर्म वो दिखता स्थूलकोश आदि धर्म स्थूल दिखता है आत्मा में दिखता है वो सब दिखता है तब तय जैसे स्थित है वस्तुतः शुद्ध है आत्मा इतने नित्य मुक्त हे एक अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमया पंचकोश पंचकोश है आदिशब दिया पंचकोशादि आदिशब अशनादिना ग्रहण असन क्षु पिपादिधर्म भोजनादि आगे एक तैर्योग योग योग है ना बीच में के को काट दो के मात्रा करो ए योग है ना, इन उपाधियों के साथ योग होने से योग कैसे होता है पंच को का योग कैसे होगा तो कहते तादात में तादात्म्य ही योग है दोनों का मिथ्या दिखता है एक रूपता तादात्म्यत्म भाव तादात्म्य एक रूपत्व एक रूप तो वास्तव नहीं झूठा है एक रूप से दिखती है जल में आकाश का प्रतिम्ब दिखता है और जल आकाश का भेद प्रतिब आकाश जल एक लगता है एक नहीं होता है झूठा पांच कोष के साथ आत्मा का आत्म होने से तब तक मैस्त आत्मा तनमय अन्नमय प्राणमय मनमय जिसे हो जाता है दिखता है आत्मा तो शुद्ध है मत तेसु वस्तु तो रंजना खेद होती रंजनात्मक को खेद है दुख रंजन संबंधात्मक दुखो नहीं सदा पुरुष में कहा गया जो पुरुषों को कहा गया वो ब्रह्म को कहती सूक्ष्म वस्तु ब्रह्म ही उसका ज्ञान नहीं होता है सूक्ष्म वस्तु का ज्ञान सर्वोच्च नहीं होता है उपाधि में स्थित उपाधि के द्वारा दिखाते हैं सूक्ष्म वस्तु दर्शन आतन, सूक्ष्म वस्तु आत्मा को दिखाने के लिए उपाधि में स्थित वस्तु तो नहीं उपाधि स्तम्भ जैसे दर्पण स्तंभ दर्पण है जल में सूर्य है नहीं जल में प्रतिबंब दिखता है चंद्र आकाश तो जल में स्थित कहते हैं इस उपाधि में ब्रह्म को कहती, सूक्ष्म वस्तु को दिखाने के लिए एक अरुंधति तारा है छोटा है सात नक्षत्र है, ऐसे आकाश सप्तषी मंडलों को पहले समझ है ध्रुव तारा को समझ उत्तर दिशा में है ध्रुव तारा से दूर में सात नक्षत्र है अलग अलग क्रतो पुल अति अंगिरा वशिष्ट मरीज नक्षत्र उसको देखे बसिटों को देखने के बाद नक्षत्र अरुंधति न्याय करते को, के देखो, देखो, के को दिखाने के लिए ऐसे उत्तर दिशा देखो तारा देखो सात तारा पक्का समय देखो गिनती करो सात छठा देखो वो है ऐसे करके सूक्ष्म को दिखाते है इसी प्रकार चंद्र दिखाने के लिए प्रतिभा द्वितिया चंद्र छोटे दिखाने के लिए साठा चंद्र न्याय वृक्ष देखो वृक्ष देखो वहां का दिखता है यह तो दिखता है उसको ज्ञान कराने के लिए उपाधि के द्वारा उपाधि कम ऐसी सूचय थी वस्तु तो न तो तत्व दृष्टिया न की वास्तव तत्व दृष्टिया आत्मा अन्य हो जाता है ऐसा नहीं यथा नीलच पट्टिका फटिक नीला दिखता है नीला पिता आदि वस्त्र योग है न तत्वय ऐसे दिखता है होता नहीं वस्तु तो नाजना संबंध नहीं है तीस प्रकार आत्मा ने कोष कोष के धर्म का संबंध है ही नहीं केवल ऐसा दिखता है श्रुति भी जान रनोमय प्राणमय आदि कहती है सूक्ष्म वस्तु ब्रह्म को ज्ञान कराने के लिए यह अन्नमय कोष के दर उसको उपदेश करती है वस्तुतः अपना हो, तत्पन्मय होता है ऐसा नहीं होता नहीं असंग है, असंग शुद्ध है इसके साथ संबंध नहीं होता है उपाधि के साथ धात्म अध्यास होने ऐसी दिखता है इसलिए वास्तव वा, तत्द्रूप नहीं शुद्ध है इसलिए नित्य मुक्त है तो। श्रुतावसादी योगेन स्वशो यहां ओम, ओम।